तो प्रध्वंसा होगा है ना प्राग नागभाव का पदकृत हाँ, खो गया था नहीं, नहीं। नहा कि अनादिश प्रागभाव उत्पत्ते पूर्व कार्य से है न तो ये जो प्रागभाव समझ में आया ये, ये, ये एक अभाव है न तो उसमें चार प्रकार का अभाव अभाव को चार भाग में विभाजित किया तो उसमें से प्राग अभाव है पहला है तो कहते हैं कि जब उत्पत्ति उत्पत्ति है पूर्व कार्य कार्य उत्पत्ति होने से पूर्व में पहले जो अभाव है वो कार्य का जो अभाव है उसका नाम है प्राग अभाव। जैसे घट हमको बनाना है तो अब तक तो अभी घट अब बनाएंगे तो पांच दस मिनट लगेगा उसको बनाने के लिए उससे पूर्व दस मिनट से पूर्व जो भी अनादिकाल से जो अभाव था वो घटका उसका नाम है है ना उत्पत्ति है अंत भी होता है भी होता। से ये कहते हैं उनादी। ये अनादिकाल से उसका प्राग था लेकिन वो शांत हो जाता है अंतेन न सह वर्त शांत है ना उसका अंत होता है नाश होता है वो प्राग नष्ट हो जाता है जब वो घट उत्पन्न हो गया वो घट प्राग खत्म हो गया ऐसे असंख्य प्राग प्राग संसार में पड़ा हुआ है जितने भी सब सो सु नए नए ऐसी चीज निकलता है ना तो उससे पूर्व में नहीं थे हम कहते हैं ये कहाँ से ये सब विचित्र चीज से वो आ गए इनका प्रागव सब था इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सब प्रागभाव था कोई होंगे किस कल्प में होंगे तो हम तो नहीं जानते तो हम कहते हैं कि ये नहीं थे अब ये भी नया ये तो इनका सब प्रागुभाव और देखो जिसका प्रागुर्भाव नहीं है वो कभी उत्पन्न नहीं हो सकता है जिस वस्तु को आप उत्पन्न करने जा रहे हैं निश्चित रूप से उसका प्रागुर्भाव है प्रागुभाव नहीं तो नहीं होगा तो <coughs> जैसे हम्म तो और कोई हाँ हाँ वो तो ठीक है वो है लेकिन ये घट को भले ही वो देख नहीं पा रहे हैं है ना तो उस उस काल में तो है लेकिन उस दिशा में ना होने के का कारण वो देख नहीं पाते हैं लेकिन उस घट का आपके सामने में जो घट है उसका प्रागभाव नहीं है प्रागभाव मिट गया प्राग भाव लक्षति अनादि है ना घटादि वर्णाय प्रथम दलम तो क्या प्रथम दल क्या है अनादि है ना नात जो अंत जिसका अंत होता है शांत का अर्थ समझ में आए ना ये समाज है अन्ते सह अन्तेन सह वर्तते वर्त शांत तो यहाँ पे अंत शब्द से सह शब्द का सहस्य सह से हो जाता है तो उनसे घटा दी इस वो अंत वाले आप देख रहे हैं तो फूट गया रहा है नाष्ट हो रहा है तो उन्हें से ये कहते हैं अंत होने के कारण तो दी में आपका लक्षण चला गया है ना? तो ये भी प्रागव हो जाएगा तो इसलिए कहते हैं अनादि लेकिन घटा अनादि नहीं है घटा आदि बनाया उसको। है उसको प्रथम परमाणु दलम अनादि है ना अनादि ऐसे परमाणु अनादि है है ना तो अनादि तो परमाणु में भी प्रागुर्भाव का चला गया क्योंकि जो जो अनादि होंगे वो प्रागभाव होंगे तो परमाणु अनादि है तो वो भी प्रागभाव कहेंगे लेकिन उसमें शांत पद दे दीजिए तो परमाणु का अंत नहीं होता है तो अनादी शांत नहीं अनादि तो अनादी है अनादिनादिंत ऐसे पुनः प्राग भाव कस्मिन काले अस्थित उत्पत्ते है तो ये प्रागभाव फिर पूछते हैं कि प्रागभाव किस किस समय रहता है ये कहते हैं उत्पत्ति है पूर्वम कार्यस्य से घटपट आदि जो कार्य का उत्पत्ति होने से पहले उन घटपट आदियों का जो प्रागभाव है तो उत्पर उत्पत्ति होने से पहले ही उत्पत्ति है प्राग स्व प्रतियोगी समवाय कारणे वर्तते और वो कहाँ रहता है वो प्रागभाव है ना ये ध्यान देना चीज तो प्रागभाव कहाँ रहता है हाँ ये कहते हैं स्वप्रतियोगी प्रतियोगी समवाय कारण घट का प्रागभाव है है ना घट का प्राग है तो घटभाव कहां पे है स्व प्रतियोगी हाँ स्वप्रतियोगी ये जो घट प्रागुभाव का प्रतियोगी कौन है घट घट का समवायिक कौन है कपाल कपाल में रहता रहता है है कपाल में प्राग भ स्व समवायी स्व प्रतियोगी समवाय कारण वर्त स्व प्रतियोगी हो गया स्व हो गया प्रागभाव उसका प्रतियोगी हो गया घटा घटगा समवाय कारण हो गया कपाल कपाल में ही प्रागभाव रहता है तो प्रध्वंस शादी अनंत प्रध्वंस ये कहते हैं शादी आदि नाश वर्तते वर्त है जिस अभाव का आदि है आरंभ है ना तो आदि मतलब आरंभ है जिसका कारण है लेकिन अनंत है और वो नाश नहीं होता है अनंत काल का रहेगा उसका नाम है प्रध्वंस फिर उसी प्रकार एक उत्पत्ति अनंतरम कार्य उत्पत्ति अनंतरम कार्य कार्य उत्पत्ति के पश्चात इसका ये हाँ ये ध्वंस उत्पन्न होता है नहीं? देखो कैसे समझ में आया ना शादी मतलब जिस अभाव का आदि है आरंभ होता है और वो अनंत काल तक रहता है तो उसका नाम है प्रध्वंसक तो कैसे ये कहते उत्पत्ति अनंतरम कार्यस्य से घट था अब कई दिनों से घट है पड़ा हुआ।, पड़ा हुआ था तो आपका पैर लग गया ढुकर लग गया फुट गया गया फुट गया ना जो फूट गया फूट गया मतलब क्या हुआ कुछ कार्य उत्पन्न हो गया कुछ कार्य हुआ तो, तो फुटा ना फुटना रूपी कार्य है तो उसके द्वारा क्या उत्पन्न हुआ <coughs> अभाव उत्पन्न हो गया घट था घट नष्ट हो गया अभी अभाव उत्पन्न हो गया हाँ उत्पन्न जो हो गया तो वो उत्पन्न हुआ उत्पत्ति अनंतरम तो उसके बाद है, जो जो कार्य घट उत्पन्न हो गया कार्य मतलब यह अभाव रूपी कार्य उत्पन्न हो गया हो गया वो कार्य अनंत काल तक रहेगा उत्पन्न हुआ आदि हो गया हो गया और अनंत काल तक रहेगा वो वो जो घट वैसा करा कभी ना वो घट का जो अभाव उत्पन्न हो गया वो फिर और दोबारा वो अभाव नष्ट नहीं होगा क्यों नहीं हम बढ़िया संभाल कर दोबारा फिर हम बना देंगे तो उस काल में नहीं। हाँ क्योंकि वो जो काल जिस काल में बना था ना वो काल थोपा दोबारा थोड़ी आएगा वो तो चला गया चला गया है न तो जिन जिन उपादान कारणों के कारणों से वो बना था एक ही अगर उपादान कारण उसमें अभाव हो जाए सारे उपादान कारण का अभाव हो है ना जैसे हम कहते हैं कि विशेषण अभाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव विशेष्य अभाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव हो उभय अभाव प्रयुक्त इसी प्रकार सामग्री का पांच सामग्रियों से वो बन पाए एक सामग्री के अभाव से वो नहीं बन पाया तो और बाकी चारे चार जो सामग्री है तो रहने से क्या फायदा है तो रहने से उसे तो बना नहीं सकते तो उसका अभाव समझो तो अभावे तो, तो इनका वो जिन सामग्रियों से वो बना था वो काल रूपी सामग्री उसमें उसको आप नहीं ला सकते फिर दोबारा आपका हाथ में वो नहीं है न होने के कारण ये अनाहा ये उत्पत्ति है न? तो ये अनादि और अनंत है शादी अनंत है ध्वंसम लक्ष्य शादी घटादि वारणाएं अनंत है तो ना तो अनंत पद न दीजिए शादी क्यों घट भी आदि है बनता है तो घट में भी आपका प्रध्वंस का लक्षण चला गया तो अनंत नहीं है वो उसका भी अंत होने वाला है से ये तो ये कहते हैं आदि न कहिए आत्मा है। तो उसमें अन दे दीजिए आत्मा का आदि नहीं आरंभ नहीं उत्पत्ति इति कार्य उत्पत्ति अनंतरम सो प्रतियोगी समवाय कारणे वर्तते कारण वृत्ति रीतर्थ उसी प्रकार कार्य उत्पत्ति अंतर स्व प्रतियोगी है न्वंस का प्रतियोगी कौन है हाँ। जैसे घटध्वस्त कह दिया ना ना ना ना अरे प्रतियोगी प्रतियोगी है नो घट अध्वस्त ध्वस्त मतलब ध्वंस अभाव है किसका किसका ध्वंस हुआ घट ही प्रतियोगी है, है। प्रतियोगी तो प्रतियो ये कहते हैं स्व स्वध्वस प्रतियोगी घट है, प्रतियो है ना? ना हम कहेंगे घट ध्वस्त है जैसे प्रागभाव ना प्रागभाव उसी प्रकार यह प्रध्वंस को हम कहेंगे ध्वस्त ध्वस्त तो तो स्व हो गया ध्वंस उसका प्रतियोगी हो उसका समवाय कारण हो गया कपाल और कपाल में रहता है और कपाल में रहता है वो कपाल जब नष्ट होता है वो ध्वंस उत्पन्न हो जाता है प्रगट हो जाता है ध्वंस प्रतियोगी प्रतियोगी प्रतियोगी प्रतियोगी हो गया है ना से तो ध्वस्त कहेंगे तो पट प्रतियोगी मठ ऐसे जिनका नाम लगे विषम घट ध्वस्त था खाली तो ध्वस्त नहीं कहेंगे ना तो आकांक्षा रहती है तो किसका दोस्त है तो बोलना ही पड़ता है ना तो से जिसका नाम लेंगे तो वो हो जाएगा प्रतियोगी घट कारण कपाल है कपाल, थाश्ट थाश्ट। तो कपाल में वो प्रध्वंस बैठा है जैसे कपाल में प्राग बैठा है वैसे ही प्रध्वंस भी बैठा है वृत्तिरित सच अध्वस्त इति प्रत्य विषय है तो ऐसे ही घट अध है ये हमारा ज्ञान का विषय है हम देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से फिर आता है अत्यंताभाव तीसरा भाव है ये कहते हैं अत्यंताभाव त्रैकालिक संसर्गावचिन्ह प्रतियोगिता को अत्यंताभाव यथा भूतले घटो नै कालिक है ना त्रिशू कालेश भाव त्रिकाल है नीसा विभाषा क प्रत्यय कर दिया त्रैकालिकालु का, इधे त्रैक कालिक तीनों काल में हाँ त्रैकालिक संसर्ग अवच्छिन्न है ना प्रतियोगिता अभाव ये संस जिस संसर्ग संसर्ग का अर्थ क्या है संबंध संबंध जिस संबंध से जिस संबंध से तीनों काल में प्रतियोगी अपना अनुयोगी में नहीं रहता है उसका अत्यंत उसका नाम है त्रैकालिक संसर्गा प्रतियोगिता का अभाव ये ना ये कहते हैं यथा भूतले घटो भूतल में घटना नहीं है तो नहीं समझना कि भूतल में घटो तो घट तो अभी नहीं भूतल में तो कभी आ जाएगा तो ये नहीं ये ऊपर लक्षण में देखो त्रय काली को तीनों काल में जिस संबंध से अवच्छिन्न होकर वो नहीं रहता है नहीं। नहीं। तो जब भी भूतले भूतल दृष्टांधिया भूतल में भूतले जता भूतले घटो नास्ती तो भूतल में घट नहीं है नहीं। तो उसी को ले घटो तो लेकर क्या करना है कहना है कि भूतल में जब घट रहेगा तो किस संबंध से रहेगा संबंध से, सम्ण। था था था था। है ना? जब है? हाँ दो द्रव्य है द्रव्य द्रव्य और तो जब भी रहेगा घट भूतल में तो संयोग संबंध से रहेगा तो अन्य संबंध से उसका अभाव मिल जाएगा तो हमें अन्य संबंध हम समवाय ले लेंगे समवाय ना तो भूतले घटो नास्थी तो भूतल में घट का अत्यंत अभाव हो जाएगा mm -hmm. तो ये कहते हैं कि त्रहकाली का संस तीनों काल में जो घट का जो समवाय सं, संबंध है तो उससे अवच्छिन्न क्योंकि का दो दो अवच्छेदक होता है धर्म धर्म अवच्छेदक अवच्छेद क्या कहा था किसको याद है अब चेदग। अब चेदग। अब चेदग। कहा था? अवच्छेद उसमें नहीं है किसी में नहीं है का ये नहीं है लेकिन कहा था हमने देखो अवच्छेद का अर्थ होता है अन्यून अनतिरिक्त धर्म को अवच्छेद कहते हैं है ना जो जिसका अवच्छेद होगा वो अन्यून अनिक्त तो होना चाहिए है है, तो है ना? ना? जैसे कि घटत्व घटत्व किस किस देश देश में रहेगा और किस देश में नहीं रहेगा नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि ये घट में घटत्व तो किस अंश में है पूर्व है तो उन्हें से अन्यून हो गया है नहीं नहीं। ना न्यून नहीं किसी अंश में नहीं है जहां जहां जितना व्यापकता घट है और उतना व्यापक उत्तम देश में व्यापक है घटत्व तो अन्यून हो गया तो उन्हें से अनतिरिक्त उससे अतिरिक्त घटका परिसर से, से बाहर घटत नहीं रहता है घट में ही रहेगा तो तो तो अवच्छेदक होता है ये तो वो अवच्छेदक दो प्रकार का होता है धर्म एवं संबंध घट का दो दो अवच्छेदक है एक तो धर्म है और एक है संबंध है तो धर्म क्या है धर्म क्या है घटत्व ही उसका धर्म है घटत्व छिन्न घट गट अर्थात घटत्व ही घट घटका अवच्छेद जिससे यो धर्म अवच्छेद का स तदर्मा अवच्छिन्न ये आने वाला है आग, वो न्याय विघन में है यो धर्म येद का स तद धर्मावच्छिन्न लेक्र Okay? अब देखो यो घटक गाट को है ये धर्म्छेदर्म हैदक इसीलिए कि ये ये और अनारिक्त वृत्ति है घट में घटत अन्यून और अनतिरिक्त वृत्ति है तो इसलिए घटक घटत तो उसका अवच्छेद है तो यो धर्म को धर्म तो येद कर घट से अतः घट तम घटत्व अवच्छिन्न घटत्व धर्म अवचिन्न यो धर्म यसे अवच्छेद तो वो घटका अवच्छेद कहे तो यो धर्म यसे अवच्छेद जिसका अवच्छेद कहे किसका अवच्छेद कहे घटका तो सह घट तो धर्मावचि उस धर्म से अवचिन्न है घट बा धर्मावचिन्न प्रकार ये ऐसे घटिन्न फिर इसी प्रकार घट घात में ये समवाय सम्बन्ध से रहेगा जैसे भूतल में घट छाय से रहेगा इस प्रकार घट घात में घटत्व समवाय सम्बन्ध से रहेगा है ना ये ये समय सम्बन्ध जैसे ये है, तो इसी प्रकार ये घटत्व हमेशा जब भी घट में रहेगा तो इस धा, इस संबंध से ही रहेगा अन्य किसी संबंध से नहीं रहेगा यो धर्म जैसे यो धर्म कहा यो यो यो संबंध संबंध है का, तो ये दोनों क्योंकि से अवच्छेद है? ये दोनों संबंध संबंध उभय उभयनिष्ठ होता है दोनों ना, होता है? से से दोनों के में दोनों से ये घटक घटक घटक का का भी भी तो दोनों से यो संबंध समुवाय घेदक स तत्म तत्सावचिन्न है घट घटत्व हम कहेंगे सम समवाय सम्बंधावचिन्न घटविन्न घटनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणतावत भूतलम है ना क्या करेंगे उसका धर्म एवं समझ लेंगे है घटत्व घटत्वर्मावच्छिन्न समय संबंध लेने समवाय संबंधावच्छिन्न है ना घट्वावच्छिन्न घटनिष्ठ आध्ययता घटनिष्ठ संयोग संबंधावच्छिन्न है नतियोगिता के भूतली भूत भूतलनिष्ठ वूतली ऐसे कहेंगे जैसे ही से घटक गाट में रहेगा उसी प्रकार भूतल में घट की इत्यादि तो कहेंगे नास्ति तो घटो अस्ति भूतले घटो घटोस्थि कैसे कहेंगे सेयोर। आ, सेयोर पहले पहले वो घट का स्वरूप बता दीजिए पहले घट का स्वरूप कोई भी चीज कहने से पहले तो उसका स्वरूप ऐसे ही होना चाहिए तो वो जिस धर्म से अवच्छिन्न होता है जिस संबंध से, से, से अवच्छिन्न होता है तो उसको युक्त कर दो पहले ले जो समवाय संबंधावचिन्ह घट्वावचिन्न जो समवाय संबंध से को घट गट में रहेगा तो उनसे समवाय संबंधावचिन्न घटत्वावचिन्न घटनिष्ठ है ना प्रतियोगिता का प्रतियोगिता है यश है ये ये भूतल में घट रहेगा गट तो भूतल जाएगा अधिकरण ये हो जाएगा आधे ये आधे ये अधिकरण है ना तो हमें कहेंगे समवाय संबंध आवच्छिन्न घटनिष्ठ आधेता तो आध्यता आधे माने जो धारित तो है आधे हो गया घट घट में आधेता रहेगी तो उनसे वो आधेता का अवच्छेद का क्या होगा घट में आधेता है ना, जहां पर वो है आधेता का अवच्छेद हो जाएगा घटत्व तो। है ना यो धर्म और एक है यो धर्म यहाँ सतर्माव चिन्ह है ना और हम हम कहेंगे कि प्रति जिसको हमें लेंगे प्रतियोगिता हो कि अनुयोगिता हो है ना प्रतियोगी में प्रतियोगिता रहेगी अनुयोगी में अनुयोगिता रहेगी ये प्रतियोगिता का अवच्छेद का संबंध अवच्छेद हो जाएगा उसका धर्म घटत्व ही प्रतियोगिता का अवच्छेद धर्म और समवायी प्रतियोगिता का अवच्छेद <स्था> तो का संबंध क्योंकि प्रतियोगिता प्रतियोगिष्ठ है प्रतियोगिता, तो प्रतियोगिता का हम कहेंगे। ना तो ऐसे, अवच्छेद समवाय संबंध आवच्छ घटत्व आवचिन्न घटनिष्ठ अध्ययता निरूपित घटनिष्ठ अध्यय घट अध्यय है ना नहीं तो घटनिष्ठ अध्ययता निरूपित अधिकरणता अधिकरणता किसमेंगी जैसे कह रहे हैं रहेगी अधिक अध्य में आधे। फिर बाद में कहना घट में तो है ना न जब आधे कहेंगे तो भी पता चलेगा घट अधता रहेगी तो उनसे आधेयनिष्ठा अध्ययता अध्ययनिष्ठा है तो आधे आधे आ, आ, आधे आधे इसमें इसी प्रकार अधिकरणता किम निष्ठा है अधिकरण अनिष्ठा तो अधिकरणता किस में रहेगी अधिकरण में भूतल में भूतल में तो हम कहेंगे स्वयं समवाय सम्बन्धावचिन्ह घटत्वावचिन्ह घटनिष्ठ अध्ययता निरूपित घटनिष्ठ अध्ययता निरूपित अधिकरणता बथ भूतलम् भूतल है ना ऐसे फिर उसका संबंध जोड़ देंगे फिर घट संबंध से रहता है स्वयं संबंध से रहता है तो भूतल में स्वयं संबंध अवच्छिन्न घटत्व अवचिन्न घटनिष्ठ अध्ययता निरूपित अधिकरणता तो लीजिए त्रैकलिक संसर्गावच्छिन्न एक अत्यंता लक्ष्य त्रैकालिकलिकालिक सती है संसर्गविछिन्न प्रति का भाव ये कहते हैं त्रैकालिक सती तीन काल में होते हुए संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता को संसर्ग से अवचिन्न प्रतियोगी है जिस अभाव का उसका नाम है संसर्ग अवचिन्न प्रतियोगिता का अत्य त्रैकालिकव्य सती तीन काल में ही वो वो संसर्ग का अभाव रहेगा त्रैकालिकव सती संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का संसर्ग से अब अवचिन्न मतलब युक्त उसके हाँ प्रतियोगी तब होगा जब उस उस संसर्ग से वो नहीं रहेगा है ना उस संसर्ग प्रतियोगी तो तभी होता है जब वो अभाव होता आ, है ना तो उस संबंध से अगर वो नहीं रहेगा तो वो उसका प्रतियोगी हो जाएगा तो ऐसे यही कहते हैं तीनों काल में जिस संबंध से भूतल में घटोनाए नहीं है अत्यंता भाव है ऐसे कहेंगे तो हम कहेंगे त्रैकालिका संसर्गावचिन्हवाय संबंधाव चिन्ह तो प्रतियोगिता का प्रतियोगिता यश अभाव तत् अत्यंताभाव वही है अत्यंत तीनों काल में जिस संबंध से वो वस्तु का अभाव रहेगा भूतल में तीनों काल में का अत्यंता किस समन से में, भुतल में। भुतल में भाव मिलेगा संयोग से भूतल भूतल भूतल में में अत्यंता किस हाँ। समन से मिलेगा हम तादात्म्य स्वरूप और हजार संबंध केवल को छोड़कर स्वयं संबंध से अभाव नहीं मिलेगा बुतल में घट मिलेगा बाकी मिले। से नहीं होगा इसलिए कहते हैं कि प्रतियोगिता का अभाव अत्यंत अभाव ध्वंस प्राग अभाव वारणाय त्रैकाली कहती पद न दीजिए हाँ जो ध्वंस एवं प्रागभाव, भाव एवं प्रागभाव ये जिस अभी ध्वंस कहा रहता था के बाद नहीं नहीं बात है पूछ रहा हूँ ये जो ध्वंस व प्रागभाव वो कहा रहते है कहाँ कहा, कहा से आ जाते हैं जो फिर जो वो जो प्राग भाव है वो कहाँ रहता है है में घट ही हाँ अभी अभी अभी पढ़े थे अभी कहते हैं घट में है भूतल में है भूतल में हुआ तो तो अरे स्व प्रतियोगी समवाय कारणे स्व प्रतियोगी समवाय कारण में रहता है जैसे घट प्रागभाव तो घट प्राग भाव कहाँ रहता है घट प्राग भाव का प्रतियोगी कौन है घट उसका समवाय कारण कौन है कपाल में रहता है और प्रध्वंस तो हमें घट ध्वस्त तो ये घट ध्वस्त जो कह दिया तो वो घट ध्वंस का प्रतियोगी कौन है घट उसका संवाही कारण है कौन है कपाल तो कपाल में रहता है ना ये कपाल में जब वो रहता है वो दोनों या चाहे प्राग भाव समवाही कारण में ना प्रतियोगिता का समवाही कारण में रहे तो किस समझ से रहे? रहेंगे तो किस समझ से रहेंगे है ना तो वो प्रागभाव कहा रहता है कपाल में कपाल क्या हो गया अनुयोगी और रहने वाला प्रतियोगी है तो प्रतियोगी प्रतिजोगिता जो अभाव है अभाव हमेशा स्वरूप संबंध से रहता है स्वरूप संबंध है ना तो स्वरूप संबंध से वो रहता है कपाल में है ना प्रध्वंस भी उसी संबंध से रहेगा तो इनसे ध्वंस अभाव वारण आय त्रैकलिक्रैकलिक पद आदि दीजिए क्या हो जाएगा संसर्ग अवचिन्न ये जो प्रध्वंस एवं प्राग ये स्वरूप संबंध अवचिन्न है तो संसर्ग संबंध मतलब संसर्ग तो, तो, तो से ये भी संसर्ग अवचिन्न हो गए तो उसको भी अत्यंत अभाव कहेंगे तो इसलिए कहते हैं कि नहीं ये तीनों काल में नहीं है ये तीनों काल में नहीं है पहले थे अभी नहीं है अब से अब तक नहीं था अभी हो जाएंगे प्रध्वंसक त्रयकालिका नहीं है वो तो त्रैकालिका दे देंगे तो अत्यंता भाव में जाएगा और प्रध्वंस एवं प्राग नहीं जाएगा भेद वारणाए संसर्गति संसर्ग मत पदन, पद न दीजिए त्रयकालिका प्रतियोगिता का अत्यंता है ना? नयकालिका वच्छिन्न देखो एक है अन्योन्या भाव चौथा अभाव जो है अन्योन्या अन्योन्या अन्योन्या भाव अन्योंन्या भाव अन्यस्य अभाव अन्य अन्यस्य अभाव है ना मैं मुझ में मैं तादात में संबंध में रहूंगा और बाकी सभी संबंध से है ना मैं अन्य मैं मुझ में नहीं रहूंगा मैं जब भी रहूंगा में तो तादात में तादात में में संबंध संबंध संबंध है ना और उस से भिन्न तादात्म्य संबंधा मेरे का अभाव मिलेगा है ना जैसे कि अब कहा कि भूतल में संबंध से रहेगा अन्य संबंध से अभाव होगा तो तादात में संबंध होता है जो अभाव है है ना उसका नाम है नहीं जो संबंध है उसका नाम है तादात में संबंध उस तो कहते हो, आप आप में तादात में संबंध से रहेंगे है ना आप तो रहते है ना तो आप में अगर रहेंगे तो उसका नाम है तादात्म्य तादात्म्य का अर्थ है तस्य आत्मा तदात्मा तस्य भाव एक संबंध है तादात्म्य प्रत्येक वस्तु अपने में तादात्म्य संबंध से रहता है प्रत्येक वस्तु प्रत्येक वस्तु और वो, वो अपने में उस संबंध को छोड़कर और सारे संबंध से उसका अभाव मिलेगा से मैं मुझ में नहीं रहता हूं संबंध से नहीं स्वरूप संबंध से और जितने भी आप में को आप जितने कल्पना करो कितने संबंध सभी संबंध से मैं मुझ में नहीं, नहीं।, नहीं रहता है ना वो कहता है भेद वारण संसर्ग पद नहीं देंगे है ना तो इनसे त्रैकालिक अवचिन्न है ना प्रतियोगिता का, का अत्यंत अभाव तो ये भेद में अन्योन्य अभाव में चला जाता है ये तीनों काल में, तीनों काल काल में में नैकाली त्राइ, त्रा, का अवचिन्न तीनों काल में मैं मुझ में रहूंगा किस संबंध से संबंध से तो लक्षण चला गया है ना तो हम दे देंगे क्या पद दे देंगे संसार संसर्ग, संसर्ग। तो त्रयकालिक का संसर्गा प्रतियोगिता का अभाव तो नहीं मिलेगा तादात में संबंध से मैं तीनों काल में मेरे में ही रहूंगा संबंध से उसका अभाव नहीं मिलेगा न होने के कारण उसको प्रतियोगी नहीं होगा इस प्रकार संसर्ग इसका नाम है भेद अन्योन्य भाव का नाम है भेद तो अंतिम में आता है ये कहता है कि अन्योन्य भाव से किम लक्षण तादात्म्य संबंधावचिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्याभाव यथा घटो पटो है ना तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का घट में पट का तादात्म्य संबंध से अभाव है घट में घट तादात्म्य संबंध से रहता है उसी संबंध से उसी तादात्म्य संबंध से घट में सकल वस्तुओं का अभाव मिल जाएगा पटा तो वगैरह कुछ नहीं नहीं कोई नहीं रहेंगे उसमें उनसे तो तो हमें उसी का नाम है घटो न पटह घट पट नहीं है नहीं। क्यों न तादात्म्य संबंधावचन प्रतियोगिता का अभाव है घट में तादात में संबंध से पट नहीं रहने के कारण वो घट पटन नहीं हो सकता है घट न पटह इत्यादि समझ में तो यही है, इसको भेद कहेंगे अन्योन्य कहें। भाव वेद कहेंगे न यथा घटो न पटती एक कतेम अन्योन्य भाव लक्ष्यत्म्य समझ में आया ना नहीं ये कहते एक कतेभाव प्रध्वंसा भाव वारणा तादात्म्यत्म्य पद ना दीजिए तो हम कहेंगे समन्दाव समन्दाव हाँ, तो हाँ, देखो स्वरूप संबंध आवसीन है संबंध आवसी जाने का नम दे देंगे तादात में संबंध से नहीं रहेगा अभाव अभाव कभी तादात में संबंध से नहीं रहेगा ना तो तो पूरे अभाव तो अभाव में तादात में संबंध से रहेगा ना अभाव अभाव, तो अभाव, में, में, अभाव पदार्थ भाव पदार्थ में ही में भाव होता है भाव में, अभाव में नहीं होगा आप इस इस अभाव में यहाँ पर जो अभाव है ना इसमें लाखों करोड़ों का अभाव है यहाँ पे किसको कल्पना करेंगे है ना इसमें घटका भाव पटका भाव मटका भाव दुनिया का भाव है या? तो, तो इसलिए उनको ये कह तो दोष तो इसलिए कहते हैं कि स्वरूप संबंध में ही अभाव रहता है बस इतना तो कहा गया हाँ अत्यंत ये कहते हैं अत्यंत अभावरणा तादात्म क्योंकि ये भी हाँ त्म्य पद न दीजिए संबंधा अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्य किसमें ये कहते हैं कि अत्यंत भाव में आपका तादात्म्य का लक्षण चला जाएगा है ना तो तादात्म्य में संबंधो विशेषणीय तो तादात्म्य संबंध से हम कहना चाहिए नहीं नहीं तो त्रयकालिक सं, संसर्ग अवच्छिन्न ये भी अत्यंता भाव भी अन्य भाव कह, कहने लगेंगे क्या हटा रहा संबंध तो नहीं तादात्म्य संबंध नहीं देंगे हाँ, था, तो उसमें, भी है था, हाँ, उसमें भी है तो भाव भी जाएगा हाँ, तो उसको बारण करने के लिए तादात्म्य संबंध कहेंगे लेकिन वो तादात्म्य संबंध से नहीं रहता है हाँ, अत्यंता भाव हाँ वो तो संबंध अवच्छिन्न है इस प्रकार ये हो गया तो टाइम हो गया तो कल इसका एंड कर देंगे हैं नहीं आग, इसका है है है और में अच्छा-अच्छा अच्छा चीज़ चीज़ लास्ट है ना बताएं ला तो तो हाँ। ये कहते सर्वेशम पदार्था यथायु यथ उषु अभाव सपारथं एक पदार्थ यथात उतर्भा पदार्थ सिद्ध देखो न्यायिक एवं वैशेक वैशेक षोडश पदार्थ मानते पदार्थ मानते और न्यायिक सात पदार्थ मानते हैं। में पदार्थ न्याग न्याग हाँ पदार्थ तो न्याय में सात पदार्थ अभी अपने सात पदार्थ पढ़ाना ना द्रव्य गुण सामान्य विषय अभाव लेकिन उसको वैशेषिक सात मानते सोलह मानते हैं तो फिर नौ का तो कम हो गया नौ पदार्थ आपने कम कहा तो उनका कथन कब करेंगे कब ना तो कब करेंगे ये कहते हैं कि नहीं हमने यथा यथ जो भी कहा सभी षोड़श सो पदार्थ को यही सात पदार्थ में अंतर्भाव करके उनका कथन कर दिया कुछ छोड़ा नहीं है न तो इसलिए जथाजुक् जथा उक्तेशु अंतर्भाव तो उसमें ये सात पदार्थ में शोरसुख को अंतर्भाव करके ही जो बच गए हैं आप कहते हैं वो इनसे इनमें ही सब अंतर्भाव हो चुका है उनका कथन हो चुका है अभी हम ताली करेंगे देखेंगे उसका अंदर ही वो शुभ आ जाती सप्त पदार्थ इति सिद्धम तो साफ ही पदार्थ है इस प्रकार कणाद न्याय मतर बाल व्युत्ति सिद्ध है अन्न भट्टेन विदुषा रचिता तर्क संग्रहते कणाद वैशेषिक दर्शन दर्शनकार एवं न्याय मत तो कणाद अर्थात वैशे एवं न्याय गौतम का जो न्याय है तो दोनों का जो मत है बाल व्युत्पत्ति सिद्ध है दोनों का सम्मिश्रण है वैशेषिक एवं न्याय उभय का सम्मिश्रण होने का अन्नभट्टेन विदुषा रचिता तर्क संग्रह ये विद्वान अन्नभट्ट के द्वारा ये तर्क संग्रह कहा गया है ये महामहोपाध्याय अन्नभट्ट रचिता तर्क संग्रह समाप्त देखेंगे पद्वित ओम पूर्णमता पूर्णमित्रशिश